आज 9 फरवरी 2017 गुरुवार का दिवस है और ये हरिहर त्रिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले सप्ताह से ईसावासीय उपनिषद के अंतर्गत आरंभिक रूप से उपनिषदों का प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं <coughs> उपनिषद वेदों का हिस्सा है और वेदों के ज्ञान खंड को ही उपनिषद कहते हैं उसमें वेदों में संहिता ब्राह्मण आदरण्य उपनिषद इस तरह विभिन्न स्तर की ज्ञान की बातें कही गई हैं उसमें जो सर्वोच्च ज्ञान की बातें हैं वो उपनिषदों के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है उपनिषदों की संख्या कुछ विद्वानों के हिसाब से दो है भारतीय वांग में उसे 108 उपनिषद मानता है और उनमें से इन 11 उपनिषदों को जिनका पिछली बार मैं नाम बताया था वो मुख्य उपनिषदें कहलाती हैं क्योंकि आदिशंकराचार्य ने उन 11 उपनिषदों को प्रमुख मानकर उन पर टिप्पणियाँ की थी उपनिषद सर्वोच्च ज्ञान है ये बात निर्विवाद है क्योंकि इसकी इस स्थिति को दुनिया के विभिन्न देशों के जो खुले विचारों वाले विद्वान हैं उन्होंने इसे तस्दीक की इस बात को निर्विवाद रूप से माना कि उपनिषद विश्व की ज्ञान की सर्वोच्च धरोहर है अद्वैत का जो शब्द हम सुनते हैं अद्वैत इसका आरंभ ही उपनिषदों से है और जो उपनिषदिक धारणाएं हैं वो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम सटीक सही साबित होती है जैसे विश्व एक इकाई है हम जैसे कहते हैं ये भी उपनिषद भी यही बात कहता है कि विश्व एक इकाई है क्योंकि एक इकाई में कहीं पर वो अनुपस्थिति नहीं होती कि वो इकाई वहाँ पर नहीं इसीलिए उप आगे कहते हैं कि वो तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज वहाँ पर पहुँचता है जबकि वो चलता ही नहीं ये विरोधाभासी बात है कहते हैं वो कहता कि वो चलता ही नहीं लेकिन वो किसी तेजस से तेज चलने वाले से भी तेज वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो जाता है जहां मन पहुंचता है ईश्वर वहां पर पहले से उपस्थित है इसलिए एक यूनिट की जो अवधारणा है एक इकाई की अवधारणा है वो उपनिषदों में बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है सबको अब उपनिषद का हम अध्ययन आरंभ करना चाहते हैं तो हम उन सर्वस्त उपनिषदिक ऋषियों को प्रणाम करते हैं जिनकी शुद्ध अंतर प्रेरणा ने इन उपनिषदों को जन्म दिया है ये सारी उपनिषदें किसी एक लेखक का कार्य नहीं है न उन्होंने लेखक होने का दायित्व तो लिया है कि हम इसके लेखक हैं न उन्होंने कभी यह दावा किया ये बात मैंने कही क्योंकि ये उनका कहना था कि ये अंतर प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान है इस ज्ञान को बाहर से कभी भी प्राप्त नहीं किया अक्रम रूप से अंतर प्रेरणा से अंतर ज्ञान से ये बातें जो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ से सुनी उन्हें उन्होंने शब्द दे दिए और उन्हीं शब्दों को गुरु परंपरा से आगे बढ़ते बढ़ते आज हमारे सामने उपलब्ध है हर युग में इसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं होती चली गई लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मूल रूप में आज भी हमारे सामने है हम भी स्वतंत्र हैं हम भी उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं हमें उतनी विद्वता नहीं है कि हम स्वयं अपनी कोई अलग व्याख्या करें लेकिन जिन महान विचारकों ने अपनी अपनी व्याख्याएँ दी हैं उन व्याख्याओं के बारे में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं हमारा यहाँ पर इसको पढ़ने का जो नज़रिया होगा वो निश्चित रूप से अद्वैत का होगा क्योंकि जिन लोगों ने द्वैतपूर्ण दृष्टिकोण से जीवन यापन किया है वो निश्चित उसकी द्वैतपूर्ण व्याख्याएं भी देखने को मिलती हैं एक परंपरा है कि जब हम उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उस पर हम आपस में चर्चा करना चाहते हैं तो हम सब एक स्तर पर शिष्य के स्तर पर आ जाते हैं और हर शिष्य बराबर का है उसमें मैं आप सब शामिल हूँ हम सब और ये जो हम आश्रम में हर हफ्ते अंत में एक प्रार्थना पढ़ते हैं उसका एक हिस्सा है कि ओम सहना वतु तो, सहना गुणक तु तो, सहवीर एम कारवा तेजस्विना वधि समस्तु माँ विद्यु विषावा है या उपनिषद से निकली हुई प्रार्थना है और ये ऋषियों की भी परंपरा रही है कि जब वो कहीं ये उपनिषद की चर्चा करते थे तो सबसे पहले इस प्रार्थना को पढ़ते थे तो हम सबसे पहले इस प्रार्थना के मर्म को संक्षेप में समझ लें कि प्रार्थना क्या है ये कहती है कि सहनावतु सहनाव भुनव ये कोऑपरेशन की बात करता है, एकता की बात करता है कि हम साथ में ज्ञानार्जन करें जो ज्ञान है उसको हम साथ में प्राप्त करें मिलजुल कर प्राप्त करें सहनौ सहनौ साथ साथ हम इसकी इस ज्ञान का पोषण करें इसका इसको प्राप्त करें और इस ज्ञान का सब मिलकर हम साथ साथ इसका पोषण करें यानी हमारी जो प्रज्ञा है हमारी जो बुद्धि है इसका सब हम साथ मिलकर इसका उपभोग करें और सहवीर्यम करवाव है अब वीर्य का मतलब होता है बहादुरी का काम या पुरुषार्थ तो हाँ, इस पुरुषार्थ को जो मनुष्य का सर्वोच्च पुरुषार्थ है इसको हम साथ, साथ करें सहवीरम करवा वह है ये प्रार्थना है ऋषियों की आश्रम की जहाँ पर कि जब सब शिष्य लोग बैठते थे तो ऋषि कहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह शिष्य हूँ मैं भी तुम्हारी ही तरह प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलके इस ज्ञान का अर्जन करें इसका पोषण करें और हम इस पुरुषार्थ को यानी इस ज्ञान को अर्जित करने की और उसमें अपने जीवन को डालने की उसके अनुकूल जीवन यापन करने की साथ साथ में हम कसम खाएं कि हम साथ साथ में ये पुरुषार्थ करेंगे। तो सह पुर करवा वह तेजस्वी ना वधित हम सबकी बुद्धि तेजस्वी हो शिष्यों की भी और जो गुरु है उसकी भी सबकी बुद्धि तेजस्वी हो क्योंकि जब एकाग्रता होगी तीक्ष्ण बुद्धि होगी हमारी तभी हम उसके मर्म को समझ पाएंगे क्यों इस शब्द का एक विशिष्ट महत्व है एक कहने का कि तेजस्वी नित मस्त क्योंकि ये बोधगम्य है लेकिन शब्दों के जरिए नहीं ओपनिषदिक ज्ञान इसके लिए इस ज्ञान से प्रेम अंतर चिंतन निधिध्यासन जरूरी है जब हम ये बात समझें तो एकांत में चिंतन करें अपने विचारों को शांत करके संसार के भागदौड़ से थोड़ी अपने को अलग करके जब हम शांत चिंतन करेंगे तभी हमारे हृदय में औपनिष्ठिति ज्ञान का झरना फूट पड़ेगा तो चूँकि ये शब्दों से पूरी तरह से एक दूसरे को कही नहीं जा सकते, जैसे कहने में कठिन है समझने में थोड़ी कठिन है क्योंकि समझ बुद्धि का विषय है लेकिन बुद्धि खुद उस आंतरिक सत्य से चलती उस ऊर्जा से चलती है जिसको हम समझना चाहते यानी बुद्धि खुद अपने खुद के कारण को समझना चाहती है कि बुद्धि का भी कारण वही है जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि मती न लखे जी ही मती लखे सोमय शुद्ध अपार कि बुद्धि से मुझे कैसे देखोगे क्योंकि बुद्धि मेरी वजह से देखती है और मेरा वो वास्तविक परिचय है मेरा निरपेक्ष परिचय है जिसकी वजह से बुद्धि देखती है बुद्धि से उसको कैसे देखोगे इसलिए इस बुद्धि में एक विशिष्ट तीक्ष्णता चाहिए जब वो उस बात को पकड़ सके, तो वो प्रार्थना करते हैं कि तेजस विना वजित और मां विद्वेशा है ये एक सर्वे भवन्तु सुखिना की बात है कि मां या नहीं निगेशन है मां या ऐसा न हो कि वह है कि हम में तभी आपस में विद्वेश हो हम जितने यहाँ बैठे हैं हम मित्रों भाइयों और परिवार की तरह आपस में व्यवहार करें यानी अब हम आगे चल के जाओ इसका अध्ययन भी करेंगे हमें कभी कोई मतभेद भी हो सकता है किसी बात की व्याख्या को ले किसी बात की व्याख्या का आप समझ में आए आपको लगे ये बात ठीक नहीं है कई कारण हो सकते हैं और सांसारिक कारण भी हो सकते हैं लेकिन हम सब जितने हम यहाँ मिलकर चर्चा करते हैं हम सब प्रेम से परिवार की तरह बैठें बात करें और हमें कभी विद्वेश ना यानी शिष्यों में भी आपस में विद्वेश न हो और गुरु का भी शिष्यों से कोई विद्वेष न हो और न शिष्यों के हृदय में गुरु के प्रति कोई विद्वेष हो तो हम सब इस तरह से एक दूसरे का प्रेम और सम्मानपूर्वक आचरण व्यवहार करते हुए इस विद्या का पुरुषार्थ करें ये इतनी सुंदर प्रार्थना है कि ऋषियों की परम्परा में जब भी कहीं उपनिषि का विद्या अध्ययन होता था तो ये प्रार्थना वो नियमित पड़ते इस प्रार्थना को हम भी यहां जब से आश्रम बनाए हैं रोजाना पढ़ते हैं पर आज इस अवसर था कि जब हम उपनिषद का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं तो उस उपनिषदिक प्रार्थना को ठीक से यहां पर समझना जरूरी था इसके बाद ईशावास से उपनिषद शुरू होता है लेकिन ईशावास से उपनिषद की भी पहली एक प्रार्थना है एक मंत्र है जो उपनिषद के पहले पूर्ववर्ती मंत्र है जिसके बाद मूल उपनिषद शुरू होता है इसको भी हम यहाँ अक्सर पढ़ते आए हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिधम पूर्णात् पूर्णमुदुच्य थे पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते थे ये भी ईशावास्य उपनिषद की प्रार्थना है वो कहते हैं कि सबसे पहले हम जिस चीज़ को जानने जा रहे हैं जिस चीज के निमित्त यह उपनिषद लिखी गई है जो हमारी विषय वस्तु है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर पुरुषार्थ करने की ज्ञान अर्जन करने की ज्ञान का पालन करने की बात कर रहे हैं वो क्या है हम किस चीज़ को टारगेट करके इस अध्ययन को शुरू कर रहे हैं पुरानी परंपरा थी कि जब कभी कोई पुस्तक या साहित्य लिखा जाता था तो सबसे पहले उसकी जो लक्ष्य था उस किताब का या उस साहित्य का जो लक्ष्य होता उस लक्ष्य का निरूपण वो सबसे पहले करते थे कि इस साहित्य के द्वारा हम ये सबसे पहले इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा उसको लिखने का कारण बताते कि हम क्यों लिख रहे हैं तीसरा उसमें अधिकार की बात करते थे कि इसमें कौन लोग अधिकृत हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसके कई लोगों ने बहुत उल्टी सिल्टी व्याख्याएं भी कर रखी हैं कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इनको बहुत अधिकृत लोगों को ही बताइए सबको मत बताइए लेकिन ये ऐसा ज्ञान का खजाना है जो मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है तो इसको किसी से छिपाने से क्या मिलेगा क्योंकि किसी का भी अगर मनुष्य जीवन सार्थक होता है अगर उसके जीवन का कल्याण होता है तो ये ज्ञान उससे छिपाया क्यों जाए इसलिए विश्व भर के वैज्ञानिक विद्वान सब मानते हैं ये ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है ये उपनिषदिक ज्ञान न हिंदू के लिए है न मुस्लिम के लिए है न क्रिश्चियन के लिए है ये सबके लिए है किसी विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के लिए नहीं उसके लिए है जो ईश्वर से प्रेम करता है इस संसार से प्रेम करता है और अपने जीवन की सार्थकता के प्रति जागरूक है कि मेरा जो जीवन है ये निरर्थक न चला जाए ऐसा नहीं हो कि मैं पैदा हुआ मैंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की धन कमाया परिवार बसाया और बस सब चिड़िया की तरह मैं भी चला गया घोंसला छोड़ के इस यात्रा के दौरान कोई सार्थकता अगर तुमको नज़र नहीं आती तो फिर ये उपनिषितिक ज्ञान हमारे लिए है। लेकिन हमको लगता है यही सार्थक है कि मकान बनाया घोंसला बनाया बच्चे पैदा किए उनको व्यवस्थित करा और उसके बाद में घोसला छोड़ के चल दिए तो फिर उपनिषदिक ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है तो अनधिकृत वही है जिसके हृदय में अपने जीवन के प्रति कोई सार्थकता का कोई प्रश्न ही नहीं लेकिन अगर ऐसा होता तो आप में से कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता आप यहाँ हैं यही इस बात को सिद्ध करता है कि हृदय में कहीं ना कहीं हमारे एक इच्छा है टीस है कि हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें क्योंकि निरर्थक न चला जाए ये भय ही आध्यात्म का बीज है कि जी, जीवन हमारा ऐसे निरथक चला जाता है जैसे एक चिड़िया का चला जाता है एक कुत्ते का चला जाता है एक बिल्ली का चला जाता है हम जिए और चले गए इस जीवन पे कुछ छाप हाँ छोड़ी संसार में या ना छोड़ी वो तो कोई मायना नहीं रखता लेकिन मायना रखता है हमने अपने लिए वास्तव में क्या किया क्या हम इस जीवन में आए और चले गए इसके बीच हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाए क्या क्या हमने वो किया जिसलिए हमें आए थे इस ग्रह के ऊपर आए थे ये प्रश्न अगर हमारे हृदय में आता है और ऐसा लगता है कि जीवन जीते जीते कहीं बीत ना जाए क्योंकि बीतने में तो कोई ठीक नहीं है हमें से कल कौन नहीं रहेगा हम कोई नहीं मालूम इसलिए जो भी समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए हम इस जीवन की सार्थकता के प्रति जागरूक हो जाए और यही बात हृदय में रखते पहला सूत्र बताया गया कि ओम पूर्णमद अब हम जिसको जानना चाहते हैं जो हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य है वो पूर्ण है पहली बात तो क्या है कि यह पूर्ण है पूर्ण का क्या मतलब होता है ये भी समझ लू एक लड्डू भी पूर्ण होता है एक चंद्रमा भी पूर्ण होता है सूर्य का बिंब भी पूर्ण होता है वो पूर्ण बिंब है किसी को सौ में से सौ नंबर आते हैं हम बोलते हैं ये भी पूर्ण आ गए इसको पूर्णांक आ गए तो यहां पूर्ण का ऋषि का क्या मतलब है सब पूर्ण है बहुत कुछ बातें पूर्ण कहते हैं हम लेकिन निरपेक्ष पूर्णता क्या है एप्सोलिट फुलनेस क्या है जिसमें कभी कोई कमी ना आ सके शुद्ध पूर्ण वो है जो कभी भी अपूर्ण न हो और न वो कभी अपूर्ण था उसकी पूर्णता किसी भी देश या काल टाइम या स्पेस इसकी अनुगामी नहीं है उसकी पूर्णता किसी भी समय में कोई भी इतिहास का समय हो चाहे भविष्य का समय हो वो पूर्णता वैसी ही थी और न कभी ऐसा है कि वो यहाँ पूर्ण और वहाँ पर पूर्ण नहीं है ये तब हो सकता है कि जब हम किसी सनातन तत्वों की बात करें सनातन तत्व होता है जो सदा से एक था सदा से वैसा ही रहेगा ये कब हो सकता है कि वो अजन्मा हो उसका कभी जन्म ना हुआ क्योंकि जन्म लेने वालों के चार गुण होते हैं हम जो भी जैसे हम भी जन्म ले चुके हैं आप भी जन्म ले चुके हो ये आश्रम भी जन्म ले चुका है धरती का भी जन्म हुआ है सूर्य का भी जन्म हुआ है तो उसके चार गुण एक तो उत्पाद दे, कि वो उत्पन्न होता है उसमें गुण होता है उत्पन्न होने का यानी एक समय था जब वो नहीं था फिर वो उत्पन्न होता है जैसे आज मेरा शरीर की बात करूं तो एक समय था जब वो नहीं था फिर एक समय में वो शरीर इस धरती पर आया उसमें विकार्य का गुण होता है विकार्य का मतलब होता है उसमें परिवर्तन आता है जिसे छोटा था बड़ा हो गया स्वस्थ था बीमार हो गया दांत नहीं थे दांत निकल आए दांत निकल आए दांत टूट गए यह सब विकार है उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो विकार कहलाते हैं तो उसमें एक है उत्पाद, मतलब उसका जन्म होता है विकार यानी उसमें परिवर्तन आते हैं विकार आता है तीसरा है आप्य आप्य के दो मतलब होते हैं एक होता है पोषण वो पुष्ट होता है जैसे खाता है भोजन ग्रहण करता है और अपने आकार को बढ़ाता है और दूसरा मतलब होता है आपे का मतलब होता है प्राप्त करना या कोई चीज जो पैदा होती है उसे प्राप्त की जा सकती है जैसे एक सिक्का जब नी ढला था वो सिक्का नहीं था जब वो सिक्का ढल गया था उस सिक्को प्राप्त कर सकते तो ये भी गुण किसका है जिसका जन्म होता है जो संसार में रूप लेता है और चौथा है संस्कार है यानी उसका आप संस्कार कर सकते हो जैसे एक बच्चा है उसके जन्म के बाद उसके अन्य संस्कार कर सकते हो मुंडन संस्कार कर सकते हो पाणी ग्रहण संस्कार कर सकते हो उसके समस्त 16 संस्कार संभव है संस्कार का मतलब होता है उसका शुद्धिकरण उसके अन्य भिन्न भिन्न रूपों से उसको शुद्ध कर सकते हो जैसे आप सोना कच्चा सोना मिट्टी में से निकलेगा फिर हम उसको संस्कारित करते हैं और शुद्ध करते चले जाते हैं और अंत में शुद्ध सोना आपके हाथ में आता है तो ये किस चीज़ के लिए संभव है जो जन्मी पुरुष का भी संस्कार होता है आप कुत्ते का संस्कार कर सकते हो जंगली कुत्ते को आप पालतू कुत्ता बना के उसको सिखा सकते हो कि इस टाइम पर खाना इस टाइम पर कहना है यहाँ चौकीदारी करना संस्कार आप हर उस चीज का कर सकते हो जिसको आप प्राप्त करते हो जो जन्मती है जिसमें विकार आता है लेकिन इन चारों गुणों से परे वो मूल कारण है हमारे अस्तित्व का जो न तो कभी उत्पाद दे कभी उत्पन्न नहीं हुआ उसमें उत्पन्न होने का गुण नहीं ना उसमें कोई विकार आता है तभी तो कहते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकल गया फिर भी पूर्ण बचा पूर्ण वो है जिसमें से कुछ भी निकाल लो वो पूर्ण है उसमें कुछ भी मिला दो तो भी पूर्ण है उसमें विकार आता ही नहीं सांसारिक उदाहरण समुद्र का है लेकिन ये निरपेक्ष उदाहरण नहीं है समुद्र में इतनी सी इतनी सारी नदियां चली जाती हैं तो भी वो वैसा ही बना रहता है और इतनी सारा पानी बरसात का निकल के चला जाता है तो भी वो वैसे ही बना रहता है लेकिन एक ये उदाहरण समझने के हिसाब से ये निरपेक्ष उदाहरण नहीं है अभी ग्लेशियर पे पिघरने लगते हैं तो बताते हैं कि समुद्र एक, एक मीटर ऊंचा हो जाएगा बंबई डूब जाएगी तो ये बातें समझने के हिसाब से कि वो निरपेक्ष पूर्ण है उसमें कुछ भी मिला दो पूरा संसार उसमें समझ आएगा तो भी वो वैसे ही रहेगा पूरा संसार उसमें से निकाल लो तो भी वो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसके पूर्णता में कोई कमी नहीं है इसलिए उसको निरपेक्ष पूर्ण बोलते हैं तो ये बोलते हैं ओम पूर्णमदह वह पूर्ण है पूर्ण का मतलब है वह पूर्ण है जिसकी हम यहां पर आप आगे चर्चा करने जा रहे हैं जिस चीज को समझने जा रहे हैं जो हमारा प्रतिपाद्य विषय है जिस चीज के लिए हमने ये उपनिषद की अध्ययन आरम्भ की है वो पूर्ण है और पूर्ण और यह भी पूर्ण है जहाँ हम खड़े हैं संसार में यह संसार भी पूर्ण है वह पूर्ण है जिसके हम अब आगे जाके जिसका निरूपण करना चाहते हैं हम इनडायरेक्टली क्यों बताते हैं इन बातों को क्योंकि सीधे सीधे उंगली रखना संभव नहीं है क्योंकि उंगली रखने वाले पर उंगली रखना है उंगली दिखाने वाले को उंगली दिखाना है मेरी उंगली इसी उंगली को कैसे उंगली दिखाएगी मैं दूसरे को उंगली दिखा सकता हूँ आप आप आप लेकिन यह उंगली इसी उंगली को कैसे उंगली दिखाई वो बारीकी समझने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि तेजस्वी हो हम उस बात को समझ पाए कि जो उंगली दिखाई जाती है वही उंगली को देखना है जिन आंखों से दुनिया को देखते हैं उनको उन आंखों को देखना है तो पूर्ण मदह यानी वह पूर्ण है पूर्ण यानी यह भी पूर्ण है जो संसार हमको दिखाई देता है इससे अच्छी क्वांटम यानी क्वांटम भौतिकी की बात क्या हो सकती क्योंकि क्वांटम भौतिकी यही कहती है कि इस ब्रह्मांडी यूनिट इसमें से ना कुछ अलग कर सकते हो ना कुछ मिला सकते हो जो कुछ मिलाओ अलग करो या मिलाते अलग करते जो प्रतीत होता है उसके बावजूद इस संसार में उस पूर्णता में न तो कोई बढ़ोतरी होती है ना कमी होती है क्योंकि बढ़ोतरी हो नहीं सकती कमी हो ही नहीं सकती ये बात और बारीकी से भी समझ में आती है कि हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते वो पूर्ण है हम ऊर्जा को पदार्थ में बदल दें पदार्थ को बम बना के हाइड्रोजन बम से ऊर्जा में बदल दें दोनों परिस्थिति में वो पूर्णता वही बनी रहती है। कुल मिला के जो ऊर्जा है ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को ना हम कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं इस कि वो पूर्ण है अपने आप में पूर्ण है उसमें से कुछ निकालोगे वो भी पूर्ण है तो कहते हैं पूर्ण मदह है, वह पूर्ण पूर्ण यह भी पूर्ण है और पूर्णात पूर्ण पूर्ण, पूर्ण से निकलने वाला भी पूर्ण है जैसे परमेश्वर से अगर ब्रह्मांड बना तो ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है परमेश्वर तो पूर्ण है हम लोग कहते हैं पूर्णमद वह पूर्ण है पुणा ये संसार पूर्ण है और पूर्णा तो अच्छे से यानी पूर्ण से पूर्ण निकलता है अपूर्ण से पूर्ण नहीं निकल सकता है और पूर्ण से निकलने वाला अपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि हम एप्सोल्यूट पूर्णता की बात कर रहे हैं निरपेक्ष पूर्णता की बात कर रहे हैं हम रिलेटिव या लड्डू की बात नहीं कर रहे हैं कि लड्डू में से आधा लड्डू निकाल दिया फिर भी पूरा लड्डू बचा ऐसा नहीं फिर ये भी आधा बचेगा और जो निकलेगा वो भी आधे ही हो जाएगा दस लोग बैठे हैं उसमें से पांच बाहर चले गए तो वो भी आधे हो गए ये बचे हुए भी आधे हो गए दस किलो आपके पास मिठाई रखी पाँच किलो कोई ले गया तो पाँच बच गई वो भी आधी ले गए आधी यहाँ रहेगी लेकिन हम कह यहाँ भी दस किलो बची है और वो ले गए वो भी दस किलो ले गए तो आपको लगेगा ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन ये तब होता है जब हम निरपेक्ष पूर्ण की बात नहीं कर रहे यहां हम निरपेक्ष पूर्ण की बात कर रहे हैं जिसकी पूर्णता में ग्रहण कभी लगता ही नहीं सूर्य का बिंब पूर्ण है लेकिन जब ग्रहण लगता है तो अपूर्ण हाँ दिखाई देता है। इसलिए वह पूर्णापूर्ण उदयच्य उदय का मतलब होता है बाहर निकलता है उससे रेचन करता है ब्रह्म से ब्रह्मांड रेचन करता है ने? बाहर निकलता है और वो जो बाहर निकलता है वो भी उतना ही पूर्ण है जितना कि वो ब्रह्म जिससे वो बाहर निकलता है और पूर्ण से पूर्ण है। अब पूर्णमाधाय का मतलब पता है पूर्ण को बाहर निकालने के पूर्ण का जन्म दिया पूर्ण की उल्टी करी पूर्ण को बाहर निकाला पूर्ण का रचन किया और उसके बाद पूर्ण का क्या होता है जब उसने उस पूर्ण ने पूर्ण को बाहर निकाला तो फिर क्या होता है पूर्ण शिष्यत है जो बच रहता है वह भी पूर्ण है ये कितनी सुंदर प्रार्थना है आपको नॉन ड्वेलिटी या अद्वैत समझाने के लिए हमारे लिए कि वो पूर्ण है ये संसार भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण निकल सकता है अपूर्ण से पूर्ण कभी नहीं निकल सकता है। और जब पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो जो बच रहता है वो भी पूर्ण है यानी वो भी एब्सोल्यूट निरपेक्ष रूप से पूर्ण है जो बचता है वो भी निरपेक्ष रूप से पूर्ण है इसका अब रिवर्स समझे कि जब भी संसार वापस उस चेतना में समझ आएगा उस चैतन्य में समझ आएगा तब भी उस चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ब्रह्मांड जो इतना विशाल ब्रह्मांड जो है जब उस चैतन्य में समझ आएगा तब भी वो चैतन्य वैसा ही रहेगा उसी चैतन्य का नाम परशिव है जो इसीलिए उसको हम नीलकंठ भी बोलते हैं कि वो सब कुछ को अपने गले में अटका लेगा और सब कुछ को जब निकालेगा पूरा ब्रह्मांड निकलेगा सब कुछ को जो अपने में समालेगा उसके बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये हमारी पहली प्रार्थना थी इस प्रार्थना के द्वारा हमने वो निरूपित किया जो हमारा लक्ष्य है इस उपनिषद को पढ़ने के समय समझने का हम क्या समझना चाहते हैं क्या हमारे जेहन में बैठ जाए ताकि हमारी नज़र बदल जाए अभी हमारी नज़र में अच्छे बुरे अपने पराये, अपने समाज के दिगर समाज के अपने देश के विदेशी इस प्रकार की समस्त द्वैत भावनाएं लाखों की संख्या में द्वैत भावनाएँ हमारी नज़र द्वैतवादी है, है। किसी दिन देखा आ रहे अच्छे तो बढ़िया सुंदर दिख रहा है ये तो बड़ा बेकार दिख रहा है आ रही तो पसंद नहीं मेरे को ये बहुत पसंद आदमी तो हमारी रोज़मर्रा में सुबह से शाम तक हज़ारों चीज़ें हम द्वैत की नज़र से देखते अगर हमारा व्यवहार बदलाने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ नज़र बदल जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नज़र बदल गई और हमको सब एक जैसा दिखे तो सड़ा हुआ खाना भी खाओ ऋषि ये नहीं कह रहे हैं ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बीमार में और स्वस्थ में डॉक्टर होते हुए भेद मत करो भेद तो करना ही पड़ेगा लेकिन भेद ये तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे आपको लगे कि आपकी पत्नी बीमार है तो आपको इलाज कराने ले जाना है है ना ये आपका कर्तव्य है तो सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए बाहरी तौर पे आपको ना बदलते जो कपड़े पहन रहे हो वही पहनो दुकान पे जा रहे तो जाओ दुकान पे, सर्विस पे जा रहे हो तो सर्विस पे जाओ जो धंधा काम कर रहे हो करो आपको बदलना बाहर से बिल्कुल भी नहीं ये ऋषि कहते हैं कि आपकी नज़र बदलना चाहिए आपको भीतर से बदलना चाहिए और भीतर से कब बदलोगे जब आप ब्रह्मांड का सत्य जानोगे कि जो मंदिर है उसमें भी उतना ही परमेश्वर है जितना मस्जिद में है उतना ही जितना गिरजाघर में और उतना ही इस पत्थर में और उतना ही इस संसार के हर कण कण में जब हम कहते हैं तो कह देते हैं कि कण कण में भगवान लेकिन जब मानने की बात आती तो कि नहीं इस कण में भगवान नहीं है तो मस्जिद बनी इसमें भगवान नहीं है ये गिरजाघर बन गया इसमें भगवान नहीं है और ये तो स्लाटर हाउस है यहां पर तो काटा जाता है पशुओं को यहाँ भगवान नहीं है भगवान तो वहाँ पर भी भगवान हर जगह है हमारे कर्मों के अनुरूप हमको भगवान के भिन्न भिन्न भिन रूप दिखाई दे रहे हैं भगवान वो रूप धरते हैं जो रूप हमारी आंखें देखना चाहते हम क्या हम नहीं देखना चाहते तुम देखना चाहते हो क्योंकि हमने ऐसा ही कर्म किया जिसकी वजह से वो रूप देख रहे हम कौन देखना चाहेगा मेरे घर डाकू आ जाए कौन देखना चाहेगा मेरे घर चोर आ जाए कोई देखना चाहेगा कि आपके घर पर आके कोई हंगामा करे लेकिन ये हंगामा ये चोरी ये डकेती इनका निर्माण हमने अपने कर्मों से किया है परमेश्वर ने वो रूप धर के आपके सामने ले आए, आपकी चाहत उन्होंने पूरी कर दी बीज बोते वक्त हम भूल गए फसल आते वक्त हम कहते हमने ये बीज नहीं बोए थे ये फसल तो कुछ बोलेगी नहीं जो है वो ये है तुमने बोए वो सामने खड़ी है फसल उसकी वो तो मूक तुम्हारा अनुसरण कर रही है तुम्हारी खेती तो तुम्हारी अनुचरी है तुमने उसमें जो बोया वो मिल रहा है तो ये संसार खेत है इसको गीता में क्षेत्र कहा गया और खेती हर को क्षेत्रज्ञ कि मैं और ये मेरा संसार संसार क्षेत्र ख्षे। है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ ये संसार का मालिक तो मैं जो करूँगा इस संसार में जो बीज बीज बोऊंगा वो फल उगेंगे तो जब वो फल आते हैं तो हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ये कैसे भगवान हो सकते जब ये मेरे को दुश्मन के रूप में कैसे भगवान आ सकते हैं चोर के रूप में कैसे भगवान आ सकते हैं डाकू के रूप में कैसे भगवान आ सकते हैं लेकिन भगवान इन विभिन्न रूपों में इसलिए आते हैं कि हमने उनको इस रूप में बुलाया जब इस रूप में बुलाया तो इस रूप में आ गया हम ये क्योंकि हम तो संसार के मालिक हैं हम चाहें तो रोजाना उसको संत के रूप में बुला सकते हैं रोजाना उसको प्रियतम के रूप में बुला सकते हैं रोजाना उसको मित्र के रूप में बुला सकते हैं लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम इसके बीज ऐसे ही बोएं कि वो मित्र की फसल हो गए प्रिय लोगों की फसल हो गए उन लोगों की फसल होगी जिनको आप पसंद करते हो लेकिन ऐसा करने के पीछे हमको बीज भी तो फिर वही बोना पड़ेगा हमारे बीज खराब होंगे फसल खराब हो जाएगी तो इसलिए ऋषि पहले ही बता देते हैं कि सब कुछ ईश्वर से आच्छा दें इसमें भेद मत करो कि यहाँ पर ईश्वर नहीं है और इस मंदिर में ईश्वर है और दरवाजे बंद करो फिर कुछ भी करो बाहर फिर दरवाजे खोल के हाथ जोड़ के आरती उतारने बैठ जाओ और समझो कि भगवान प्रसन्न हो गए ऐसे कोई भगवान प्रसन्न नहीं होना है क्योंकि भगवान तो वहाँ पर भी है जहाँ पर तुम खड़े हो और भगवान तुम्हारे भीतर है बाहर तो उसका प्रोजेक्शन है जैसे सिनेमा देख हो तो फिल्म तो पीछे रखी है सामने चित्र हमको दिखता है हम वहाँ चित्र को देखते हैं जबकि फिल्म तो हमारे पीछे वहाँ उस प्रोजेक्टर में जो होता है वो हमको प्रोजेक्शन पर्दे पर दिखाई देता है इसलिए हमको जो संसार में दिखाई देता है कि मंदिर में भगवान है वो हमारे अंतरात्मा का प्रोजेक्शन है वास्तव में हर कण में हर पत्थर में हर टुकड़े में परमेश्वर है लेकिन ये बात यही बात समझाता है कि वही पूर्णा है और उसी से निकलने वाला संसार भी पूर्ण है अब हम उस श्लोक पर आते हैं जो विश्व का सर्वोत्तम ज्ञान अपने आप में समेटे हुए और भारतीय वांग्मय की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई सी भी किताब उठा लो सबसे पहला श्लोक ही सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला श्लोक ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है आप किसी के शिखर देख के कह दोगे अच्छा अच्छा ये शिव जी का मंदिर है ऐसे ही आप पहला, पहला ही आप पहला ही आप श्लोक पढ़ोगे कोई सी भी ले लो चाहे गुरु ग्रंथ साहब ले लो चाहे शिव सूत्र ले लो आपको पहला सूत्र में समझ में आ जाएगा शिव सूत्र बोलता है चैतन्य महात्मा इन दो शब्दों में पूरा संसार की बात बता देता है वो कि चैतन्य ही अंतिम सत्य कॉन्शियसनेस या चैतन्य अंतिम सत्य है जो सबको चेतन करे हुए है वही एक यूनिट है ऐसे ही ये भी एक वो उपनिषद का पहला सूत्र है जो सूत्र अपने आप में पूरा आध्यात्म समझा देता है इसी को महात्मा गांधी कहते थे कि सारे संसार का सारा वांग में खत्म हो जाए आग लग जाए अगर सारी किताबों में सारा साहित्य भस्म हो जाए लेकिन अगर ये दो लाइनें बच गई तो मानव का कल्याण फिर से हो सकता है। ये दो लाइनें वापस मनुष्य को मनुष्यता का रास्ता दिखा सकती <coughs> ये कहते हैं ओम ईशा सर्वम यह सब कुछ ईश्वर से आच्छादित थे ईशा वास्यम सर्वम यत ये, ये जो कुछ भी है अब इसमें जो कुछ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं ये नहीं इसमें डिस्क्रिशन नहीं कि ये तो हां ये तो ना ऐसा नहीं है यद किंच का मतलब होता है जो कुछ भी है व्हाट्स ओएवर जो कुछ भी है तो ओम ईशा वाष्यम एकदम सर्वम यंच जगत्याम जगत जगत्याम का मतलब होता है संसार में इस संसार में जो संसार मतलब पूरे ब्रह्मांड में जगत में जो कुछ भी है जगत का मतलब होता है स्थावर और जंगम रूप में यानी हमको प्राणी दिखाई देते हैं जीव जंतु दिखाई देते हैं और वहीं पहाड़ नदी नाले भी दिखाई देते हैं और वहीं हमारे को स्थावर रूप से पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं तो पेड़ पौधे हों चाहे पत्थर पहाड़ हों चाहे नदी झरने हों चाहे सूर्य चांद सितारे हों चाहे अंतरिक्ष हों चाहे हमको जीव जंतु या हमें हम से हमारी जात प्रजात के लोग दिखाई दें वो सब कुछ ईश्वर से अच्छा तो ईसा वास्तम अब इस शब्द को और अपन गहराई से चिंतन करें ईसा वास्तम वास् का मतलब होता है घर वास का मतलब होता है निवास वास्तम का मतलब होता है घर तो ये सब कुछ ईश्वर का घर है एक कण भी उठा लो पत्थर का तो ये भी ईश्वर का घर है एक आप बिल्ली को भी देख लो तो ये ईश्वर का घर है आप में सब ईश्वर के घर हैं और ये जितने मकान हैं जितनी दुकानें हैं जितने गिरजाघर हैं मंदिर हैं मस्जिद हैं कुछ भी है सब ईश्वर के घर हैं तो ईसा वास्ते में ईश्वर का घर ईसा वास्तेदर्वम ये सब कुछ ईश्वर का घर है आपको जो कुछ भी भिन्नता के रूप में दिखाई दे रहा है इसमें एक अभिन्नता है एक तत्व है जो कॉमन फैक्टर है सब में एक चीज है और वो है ईश्वर इसका सबका कॉमन फैक्टर है ईश्वर इसमें भी है उसमें भी है उसमें भी है तुम में भी है मुझ में भी है अगर कोई चीज़ ऐसी है तुम में हो सकता है आपके जेब में चश्मा मेरे जेब में नहीं हो आपके पास रुपए मेरे जेब में नहीं हो लेकिन एक चीज़ जो आपके पास भी मेरे पास भी उस कंकर के पास भी उस पत्थर के पास भी और उस आसमान और जमीन के पास भी ऐसी कौन सी चीज़ें सबके पास है और सब में अभिन्न रूप से एक जैसी पूर्ण रूप से है और वो है ईश्वर तो कहते हैं ईसा वास्तव इधम सर्वम ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर वो परमेश्वर है यज्ञकि जगत त्यम जगत ये जो कुछ भी है जगत में स्थावर और जंगम रूप से हमको दो मोटे रूप में दिखाई देते हैं प्राणी जगत और जड़ जगत तो जड़ जगत या प्राणी जगत दोनों में जो कुछ है वो ईश्वर ही ईश्वर है और तेन और त्यक्तें अब ये जो दूसरी लाइन है ये शिखर है ज्ञान का इतना इतना बढ़िया बात किसी और जगह पढ़ने को नहीं मिलती हमको तीन त्यत्यन भुंजता भुंजिता का मतलब होता है भोगना वो कहते हैं जो कुछ संसार में तुमको दिख रहा है तुम्हारे लिए तो बना है तुम को ही उसको भोगना है लेकिन कैसे तैक्न भुंजता इस लगत जागरूकता के साथ ये सब कुछ छूट जाएगी मेरे साथ अगर आपने इस मोह के साथ उसको भोगा क्या अरे ये तो मेरी पत्नी है ये तो मेरा घर है ये तो मेरा पैसा है ये मेरा बच्चा है इन सब को जब आप भोगते हो और अगर आपको इनमें मोह है भोगना तो है आपका बच्चा है आपको आनंद है आपकी पत्नी है आपके पति हैं आपको आनंद है आपका घर है आपकी कार है आपका आनंद है तो इन सबके बीच में अगर आपको भोगने की कोई मनाही नहीं आपको जो कुछ है कहीं नहीं कह रहा कि कमंडल उठा के भाग जाऊँ इनसे दूर सबको भोगने का कह रहे हो सब कुछ तेन तकते गुंजता लेकिन त्याग पूर्वक त्यकतेन का मतलब होता है त्याग की भावना से त्याग की जागरूकता से ये छूट जाएगा इस जागरूकता से क्योंकि जब तक हमको ये जागरूकता नहीं है कि छूट जाएगा तो मोह पैदा हो जाएगा आपके घर के परिवार में खूब प्यार करिए सब लोगों को खूब आनंद से रहिए एक यूनिट की तरह परिवार में रहिए खूब सबसे हिलमिल के मौज मस्ती में रहिए सब आनंद भोगिए लेकिन अंदर ये जागरूकता होना चाहिए कि ये अंतिम सत्य नहीं है अन्यथा आप बढ़ती हुई उम्र के साथ अवसाद में चले जाओगे डिप्रेशन में चले जाओगे और उसके बाद में आपकी अधूरी वासनाएं फिर खींच खींच के संसार में लाएंगी क्योंकि हम कह देंगे अरे इतना बढ़िया घर चल रहा था वो लड़का बिगड़ गया उसने पैसे देना बंद कर दिए घर से अलग हो गया पत्नी बीमार हो गई उसने बिस्तर पकड़ लिया पड़ोसी ने ऐसा कर दिया घर गिरवी रखा था वो चला गया पैसे चले गए क्योंकि इन सब को जब है आपके पास अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुकूल उनको प्रेम से भोगो और जब वो नहीं है तो भी उतनी आनंद में रहो क्योंकि अगर आपके हृदय में उसके प्रति मोह नहीं जागा तो आप उसके मिलने और उसके बिछुड़ने के बीच एक जैसे बने उसे को बोलते आंतरिक चित्त की स्थिरता स्थिर चित्तता तो स्थिर चित्तता तभी आती है जब हम त्याग पूर्वक भोगते हैं मोह पूर्वक भोगेंगे तो में स्थिर चित्तता कभी आ ही नहीं सकती जहां वो हमारे अनुकूल चला पुत्र तो हमारे आनंद की सीमा नहीं और जहां प्रतिकूल चला तो चला तो दुख की कोई सीमा नहीं वो चाहे पुत्र हो चाहे धन हो चाहे काम धंधा हो चाहे मेरे खुद के हाथ पैर मेरे पांव जब तक अच्छे चले तो मेरे को आनंद है जिस दिन में लगड़ा हो गया तो गए आनंद काम से लेकिन इनसे शरीर से भी जब तक मोह है तब तक मैं अपने दुख के बीज बो रहा हूँ और फिर जब वो दुख आता है तो फिर मैं कहता हूं मैंने ऐसा क्या किया था मैंने मोह किया था ये सबसे बड़ा पाप किया था वो कितना अच्छा समझाया इसमें एक ही श्लोक के अंदर कि तेरे त्यन गुंजता है संसार को भोगो तुम्हारे लिए तो बना है संसार तुमने ही तो बनाया है तुम्हारे लिए नहीं बनाया तुमने ही बनाया है अपने संसार का निर्माण हर व्यक्ति खुद करता है ये क्वांटम भौतिकी भी यही बोलती है कि जो हम देखते हैं उस परिणाम की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमने ही वो परिणाम रचा है उसको क्रिएट किया है जो हमको परिणाम दिखाई देता है वो परिणाम के रचयिता हम हैं और फिर हमारे रचे हुए संसार को हम क्यों नहीं खाएंगे हमने अगर खाना बनाया और हम नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे हमने खाना बनाया हम खाएंगे हमने बिस्तर लगाया हम सोएंगे हमने मकान बनाया हम इसमें रहेंगे वो मना नहीं कर रहे खाना बनाया खाओ खूब स्वादिष्ट बनाया खूब स्वाद से खाओ आप खूब बढ़िया घर के अंदर आनंद है तो खूब आनंद बनाओ खूब बढ़िया बिस्तर है तो खूब आनंद से सो लेकिन जहां तुमने इसके अंदर एक फैक्टर घटा दिया त्याग का इसके अंदर सतत भावना होना कि आधा आनंद है बिस्तर का तो आनंद है जिस दिन जमीन पर सोना होगा तो भी आनंद है जिस दिन लड़का खूब प्यार से बोल रहा आनंद है जिस दिन छोड़ के चला जाएगा तो भी आनंद है हृदय के अंदर अगर आप इस बात को स्थायी बना लो कि जो कुछ है संसार में हमारे को मिलता है उसको त्याग पूर्वक भोगना है मोह पूर्वक नहीं भोगना है त्यक्तें त्यक्त का मतलब होता है त्याग की भावना से बुंजताए न भोगना है और अंतिम हमारे दुख के बीजों का कारण और उसका निवारण बताया उन्होंने कि माँ ग्रद कस विद्धन माँ का मतलब होता है नहीं निगेशन ऐसा मत करो मा ग्रद्र का मतलब होता है निगाह करना कश्यव धनम किसी और के ऊपर या किसी और के बिलोंगिंग्स पर किसी और के धन पर निगाह मत करो जैसे ही तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तुम दुख से गिर जाओगे सतत तुम एक यूनिक क्रिएशन हो तुम अपने आप में पर्याप्त पूर्ण हो क्योंकि पूर्ण से निकले हो पूर्ण हो शिव को संतान खुद शिव हो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो तो उससे गरीब हूं मैं तो दीन हूं मैं तो हीन हूं उसके पास कार है मेरे पास नहीं है उसका मकान अपना है मेरा अपना नहीं है मैं तो किराए के मकान में रह रहा ये हम जैसे ही दूसरों से तुलना करते हैं हम आध्यात्म से दूर चले जाते हैं। हमारी तुलना करने की प्रवृत्ति हमें मोह के गर्द में डाल देती वासनाओं को अधूरा बना देती और यही अधूरी वासना है फिर पुनर्जन्म का कारण बन जाती है क्योंकि हमको उन सब बीजों को काटना है जो पुनर्जन्म के कारण है फिर से हमें फिर से हमें जो संसार में लेकर चले आएंगे इसलिए तीन त्य भूंज उसको त्याग पूर्वक भोगो और मांग माघ रह धनम और किसी की थाली में मत झाको उसके पास तो घी ज्यादा है ये जब तुम देखोगे तो अपनी थाली में आपको बेस्वादी हो जाएगी आपकी थाली जब दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखेगा तो अपनी थाली बेस्वादी हो जाएगी क्यों? कि जैसे हम तुलना करते हैं वैसे ही हम दुख के बीज बो देते हैं वासना के बीज बो देते हैं और फिर हम उससे कि हमारी थाली में भी वो स्वाद आना चाहिए इसके लिए संसार की दौड़ में दौड़ पड़ते हैं और जब उस संसार की दौड़ में हमको वो स्वाद नहीं मिलता तो हम फिर अच्छे बुरे सब कर्मों के करने के लिए उद्दत हो जाते है इसलिए एक श्लोक जो अपने आप में इतना पूर्ण है कि जिसको हम अगर सौभाग भी बात करें इसकी तो कम है अगर यही एक श्लोक अगर एक इंसान के हृदय में बैठ जाए तो उसको उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो उसके जीवन के अंदर इसके बाद और कुछ ज़रूरत नहीं महात्मा गांधी भी यही कहते थे ये एक श्लोक बच जाए और दुनिया के सारे संसार के साहित्य को आग लग जाए तो भी ये एक ही श्लोक वापस इंसानियत सिखा सकता है मनुष्य को मनुष्य को मनुष्य बना सकता है तो आज अपने बातपन ये ही समाप्त करते हैं आगे का अपन अगले हफ्ते अध्ययन करेंगे